भले ही विक्रांत फ्लाइट में विंडो सीट की तरफ बैठा हुआ था लेकिन चूंकि फ्लाइट मुंबई से रात समय में उड़ी थी फ्लाइट के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही वो सोने की तैयारी करने लगा था लेकिन अचानक से वहां पर इस लड़की के पहुंच जाने की वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो गया ये लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वाति थी स्वाति के साथ विक्रांत पहले काम कर चुका था स्वाति को अचानक से यहां पर देखकर विक्रांत हैरान रह गया है। उसे लगा कि शायद ये महज एक इत्तेफ़ाक है कि स्वाति भी उसके साथ इस फ्लाइट में आ गई है लेकिन जब वो आकर विक्रांत के ठीक बगल जिया वाली सीट पर बैठ गई तब उसे यकीन हुआ कि यह कोई इतफाक नहीं है बल्कि स्वाति ने जानबूझकर बुझ विक्रांत के बगल वाली सीट को बुक किया है अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि उसे जो पानी कोडबड़ मिला था वो किस लिए मिला हुआ था स्वाति के बगल में आकर बैठते विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा स्वाति तुम कहाँ से आ गये मैं नोट कीजिए एड्रेस अठारह बटा दो ओल्ड रोड अरे अरे मजाक नहीं मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ से आई तुम्हें कैसे पता चला विक्रांत ने स्वाति की बात बीच में ही काटते हुए उसका हाथ मरोड़ते हुए सवाल किया सर मेरी नाजुक कलाई को इतना कष्ट मत दीजिए स्वाति ने अजीब समूह बनाकर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं आपकी शिष्या हूँ शिष्या आप मेरे साथ ऐसा करेंगे बकवास मंद करो इधर कितने दिनों से और तुम्हें वाली सीट कैसे बुक की तुम्हें फ्लाइट में ये सीट कैसे मिली मैंने ये सीट ऑनलाइन बुक की थी मैं आपके गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए आपके साथ न्यूजीलैंड चल रही हूँ स्वाति ने अपनी आंखे बड़ी करते हुए जवाब दिया अब आप ही बताओ आप मेरे गुरु हो और मेरे गुरु को अगर प्रेम रोग लगा है और उनका दिल दुखी है तो भला मैं ऐसी हालत में ऐसी तो मैं, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ यू नो आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश सो आई थॉट कि मैं न्यूजीलैंड में आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम तो दूर कर ही सकती हूँ और मेरी कम्युनिकेशन स्किल को तो आप जानते ही है, है स्वाति ने इतराते हुए कहा तुम ये सब बकवास दांत तोड़ कर रख दूंगा फिर हंसते रहना सच में सर मैं भी यही चाहती हूँ आप मेरे दांत तोड़ दीजिए मैं वाकई में बहुत हंसती हूँ स्वाति ने अपने दांत विक्रांत को दिखाते हुए कहा अरे आप इतना परेशान क्यों है स्वाति ने अपने हाथ मोड़ते हुए कहा और आप अभी ये मत सोचिए कि मैंने कैसे आपके बारे में पता लगाया अभी तो बस आप इतना समझ लीजिए कि मैंने न्यूजीलैंड का वीजा ले लिया है और इस वक्त मैं आपके साथ फ्लाइट में बैठी हूँ और जब हम ऑकलैंड पहुंचेंगे तो फिर मैं आपकी मदद करूंगी विक्रांत को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि स्वाति उससे इतनी बेबाकी से बात कर रही है क्योंकि पहले कभी भी स्वाति ने विक्रांत के साथ इतनी बेवाकी से बात नहीं की थी अब इस नई सिचुएशन में विक्रांत के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया था उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इस जर्नी में किसी भी तरीके से कोई ना कोई लड़की जरूर रहेगी अब जिया नहीं तो फिर कोई और उसकी जगह पर भेज दी गई है साला मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी है हमेशा मेरे आसपास लड़कियां है रहती हैं। फिर थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ की स्वाति का उसके साथ आना कहीं ना कही ठीक ही है क्योंकि अगर उसके साथ जिया होती तो फिर निश्चित रूप से विक्रांत और जिया के बीच कुछ न कुछ जरूर हो जाता और फिर तब ये भी हो सकता था जब विक्रांत नैना से मिलता तो फिर जिया का दिल भी टूट जाता लेकिन अब स्वाति के साथ ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ना तो स्वाति के मन में विक्रांत के लिए कुछ फीलिंग थी और न ही विक्रांत कभी स्वाति को लेकर ऐसा कुछ सोच सकता था स्वाति तो विक्रांत को अपना गुरु मानती थी ऐसे में विक्रांत का उसके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऊपर से स्वाति को इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छे से आती थी ऐसे में स्वाति के जाने से विक्रांत का काम और ज्यादा आसान होने वाला था सारी चीजें समझने के बाद विक्रांत ने राहत की सांस ली फिर उसने स्वाति की नाक पकड़ते हुए कहा तो कुछ भी अपने मन से नहीं करोगी जो मैं कहूंगा तुम सारी बात मानोगी ठीक है हाँ ठीक है लेकिन मेरी भी एक शर्त है स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आपने इतने दिनों में जितने भी केस सोल्व किए हैं सबके बारे में मुझे बताना होगा आप बताइए मुझे कि आपने कौन कौन से केस सॉल्व किए हैं मुझे भी बताइए जब बात खुद की तारीफ करने की हो तो फिर विक्रांत से ज्यादा खुश कोई और नहीं होता उसने मुस्कुराते हुए अरे क्या केस ये सब बस ऐसे ही था कोई बड़ा केस नहीं था सब मामूली बात है लेकिन विक्रांत ने जो तीनों केस सॉल्व किए थे ये काफी बड़े केसेस थे और अब तक पूरे देश में इसके बारे में खबर फैल चुकी थी और सब जानते थे कि विक्रांत ने जो केस सोल्व किए हैं वो कोई मामूली केस नहीं थे लेकिन फिर भी स्वाति के सामने इसे नॉर्मल केस बताते हुए विक्रांत खुद की वीरता जताने की कोशिश कर रहा था इसके बाद विक्रांत पूरे रास्ते भर स्वाति को अपने द्वारा सॉल्व किए गए स्वाति को बताया स्वाति की मौजूदगी में सफर बड़ी आसानी से कट गया फ्लाइट अगले दिन दोपहर में तकीबन दो बजे ऑकलैंड एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी एयरपोर्ट पर कस्टम और सिक्योरिटी चेकिंग करते करते दोपहर के चार बज गए विक्रांत ने पहले से ही अपनी इस जर्नी से रिलेटेड सारी बुकिंग कर रखी थी ऐसे में जब विक्रांत एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसके द्वारा बुक किया गया गाइड एयरपोर्ट के गेट पर पहुंचा हुआ था यह गाइड इंडियन ही था लेकिन रहता न्यूजीलैंड में था इसका शॉर्ट नाम ए था न्यूजीलैंड में लोग इसे ए नाम से जानते थे जबकि इसका इंडियन नाम अरविंद सिंह था अरविंद का ही शार्ट फॉर्म था ए विक्रांत ने ट्रैवल एजेंसी को टॉप क्लास सर्विस देने के लिए पैसे पेड किए थे ऐसे में विक्रांत के स्वागत में एवी ट्रैवल कंपनी की लग्जरी गाड़ी लेकर उसके आने का इंतजार कर रहा था बड़ी जल्दी विक्रांत और स्वाति की इस टूर गाइड से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी एवी की उम्र तकरीबन चालीस साल की थी और वो न्यूजीलैंड में रहते हुए ट्रेवल एजेंसी में काफ़ी दिनों से गाइड का, का काम करता था वो ज़्यादातर इंडिया से यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए ही सर्विस देता है विक्रांत और स्वाति को लेकर एवी एयरपोर्ट से सीधे होटल के लिए निकल पड़ा ऑकलैंड को न्यूजीलैंड्स के सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है यहाँ की सड़कें इंडिया की तुलना में बहुत स्मूथ और साफ सुथरी नजर आ रही थी भले ही सड़कें काफी चौड़ी और अच्छी थी लेकिन एयरपोर्ट से पोर्ट की दूरी काफी ज्यादा थी लगभग दो घंटे की ड्राइव के बाद एवी विक्रांत को लेकर पोर्ट पर पहुंचा और फिर ये लोग बोट में सवार होकर ऑकलैंड शहर के लिए निकल पड़े एयरपोर्ट से ऑकलैंड शहर की दूरी काफी ज्यादा थी ऐसे में इन लोगों को ऑकलैंड शहर पहुंचने में काफी टाइम लग गया इस वक्त न्यूजीलैंड में गर्मी का मौसम चल रहा था लेकिन फिर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि ऑकलैंड शहर समुद्र से घिरा हुआ है ऐसे में यहां पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है यहाँ पर इस वक्त मुंबई के जैसा मौसम हो रखा था बोट से ऑकलैंड शहर के करीब पहुंचने में अभी थोड़ा भी वक्त था लेकिन अभी तक काफी शाम हो चुकी थी विक्रांत के टूर गाइड एवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा सर मैंने आपके डिनर का इंतजाम आज होटल में ही किया है वहाँ पहुँचकर आप डिनर कीजिए और आज आराम कीजिए फिर कल से हम शहर को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे नहीं नहीं मुझे यहाँ आसपास जितने भी ताइक्वांडो क्लब हैं वहाँ जाना है इसी टाइम जाना है ताइक्वांडो क्लब मतलब जहाँ पर मार्शल आर्ट और ताइकवांडो वगैरा सिखाया जाता है वहाँ लेकिन विक्रांत की बात सुनकर ए भी अवाक रह गया उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर विक्रांत इतनी रात को ताइक्वांडो क्लब जाकर क्या करना चाहते है हाँ ताइकवांडो क्लब यहाँ आसपास जितने भी ताइकमांडो क्लब हैं मुझे हर जगह जाना है क्योंकि जिस शख्स की मैं तलाश कर रहा हूँ वो ऐसी ही जगह पर हो सकता है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा